नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में और कुछ खास एक्सपीरियंस भी कुछ लोग शेयर करेंगे हमारे साथ में जो खुद इस कैंसर को पार किया है जिन्होंने कैंसर पर अपना जो है मत किया है यानी विजय पाया है ऐसे लोगों का अनुभव भी हम लोग चाहेंगे की आप तक पहुँचे आज तो आज के हमारे खास ईश्यू के विशेष मेहमान जो है डॉक्टर प्रेम बसंत जी है जो शांतिवन में विशेष अपनी सेवा देते हैं और ऑंकोलॉजिस्ट है और उनका बहुत बहुत दिल से स्वागत है आज के शो में इन चंद तालियों के साथ प्रेम सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। भी। भी। और इसके साथ कोटा से एक हमारे डॉक्टर साहबा जुड़ी हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर कृष्णा जी डॉक्टर कृष्णा जी बहुत बहुत स्वागत है कहते हैं आप थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच जी जी आपको यहाँ देख हमें खुशी हो रहा है और आशा करता हूँ आप भी हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे जी जी और इसके साथ अवनीज भाई हैं जो इस प्रोग्राम को क्रिएट करने में उन्होंने काफी समय दिया है और उन्होंने सबको जोड़ने का प्रयास किया है तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है और इसके साथ हमारे कुछ कलाकार जुड़े हुए हैं मुंबई से जयश्री शाहू जो डबिंग आर्टिस्ट हैं सिंगर हैं वो टहलते हुए मना ट्रेवलिंग करते हुए आपसे रूबरू हो रहे हैं इसीलिए आप हिलते हुए लिखेंगे इसके साथ एक और कलाकार विक्रांत राय जो हमारे साथ जुड़ गए हैं और ये तरंग फिनाले के विनर हैं और साथ ही साथ बहुत ही अच्छे म्यूजिक कंपोजर हैं सिंगर हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है और इसके साथ में हमारे साथ एक छोटी कन्या जुड़ी हुई है सारण्य जो थोड़ी देर में हमारे बीच में पहुंच जाएगी तो हम लोग उनको देखेंगे सुनेंगे डांस करेगी हमारे साथ में एक वेलकम डांस उनके लिए बोला है देखो कब जुड़ती है सारण्यार वेलकम डांस आपका शुरू कीजिए अपने बारे में थोड़ा सा बताइए हमें Good morning to all. Thank you, Adubat Darang. Channel number ninety point four. My name is Sarnia Singh from Television College Institute. You are our audience. I am going to perform a dance specially for our guests. Welcome. <clears throat> रा उतंग तेरा उड़ा पतंग मेरा उ मलंग है मेरा मेरा घर घर रामे मखणा सुन सुहासी लाते हूँ जब से मिला है तू तुम्हारा सुखू राह मेरी सफर है तेरी बाहों में अब मेरा जान न जाने दरिदिन जाने दु तोबत दिल को पहचानें लज संग तेरा उड़प तंग मेरा हवा में होके मलनगे सुरए भंवर में रहों मस्ताना में खुद ही है सरकार में रहों मस्ताना में ये पागल रहा प्यार में मस्ताना सुरए भगा मेरा भर बार मेरा। मेरा, मेरा। पागल मैं मैं है थैंक यू सारण्या बहुत सुंदर बात अच्छा डांस आपने किया और इसी तरह अपना डांस करते रहें और आप पढ़ाई में अव्वल आ जाएं आप अच्छा करते रहें ऐसी हमारी शुभकामनाए है मंगल कामनाए थैंक यू सो मच टेक केयर बाय बाय तो सुनाइए आज के शो में जैसे कि कैंसर अवेयरनेस डे के रूप में आज के इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है कैंसर है क्या और किस तरह से वो काम करता है और किस तरह से हमें बहुत ज्यादा अलग अलग स्टेजेस भी होते हैं और बहुत करके ऐसा सुना गया है कि कैंसर दूसरी या तीसरे स्टेज पे पता चलता है अगर पहले स्टेज पे पता चल जाए तो वो बिल्कुल आसानी से ठीक किया जा सकता है ऐसा कई लोगों से हमने सुना है तो आइए सच क्या है और कैंसर है क्या चीज इसके बारे में डॉक्टर प्रेम वसंत हमारे साथ हैं जो स्पेशलिस्ट है और उनसे हम लोग जानेंगे आज के शो में तो आप सभी की तरफ से फिर से एक बार प्रेम जी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है डॉक्टर प्रेम बसंत जी बहुत वैसे आप देश -विदेश में बहुत स्वागत है स्पिरिचुअलिटी पे लेक्चर देते हैं और एक्सरसाइज कराते हैं आप पूरे दुनिया भर में अपने समय में जो है घूम चुके हैं और सब जगह जो है आपको बुलाया जाता है और बहुत अच्छी तरह से आप लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं और आपका जो स्पीकिंग या बहुत ही अच्छी तरह से लोगों के साथ आप गुल मिल जाते हैं और ऐसा लगता है कि लेक्चर नहीं आप बातें कर रहे हैं एक दोस्त बनके तो आई आज हम लोग हमारे दर्शक मित्र जो देख रहे हैं आपको सुन रहे हैं उन सभी को भी वही फील आ जाएगा और मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताकर फिर कैंसर के बारे में बताइए स्वागत है नमस्कार आप सभी का स्वागत है जैसा हम जानते हैं ये नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ डॉक्टर हर्षवर्धन ने स्टार्ट था, दो हजार चौदह में और ये भी करता है मैडम मैडम का बर्थ एनिवर्सरी को दो नोबल मिले और उन्होंने रेडियम रेडियम पर डिस्कवरी की और कैंसर का रेडिएशन का ये पहली लेडी है जिन्होंने दो नोबल प्राइज मिले अब कैंसर हमारे इंडिया में करीब 11 लाख नए केसे आते हर साल और करीब सात से आठ लाख डेथ होती है हर साल कैंसर का अर्थ है अनकंट्रोल्ड इसका अर्थ है कि जो हमारे सेल्स है वो मल्टीप्लाई करते हैं और उनका कंट्रोल लूज हो जाता है और वो नॉर्मल से ज्यादा मल्टीप्लाई करके या ग्रोथ करते हैं किसी भी ऑर्गन या टिश्यू में और इनका फंक्शन कुछ नहीं रहता बल्कि वो शरीर की एनर्जी को लेते रहते हैं इसीलिए कैंसर पोषण का वजन कम होता है मेन प्रॉब्लम है कैंसर का ये फैलता है स्प्रेड कर ब्लड वेसल से लिपैटिक से लोकल और जब ये स्प्रेड करता है तो बॉडी के किसी भी ऑर्गन या जा सकता और तब कैंसर की स्टेज बढ़ जाती हमारे देश में जो मेजर कैंसर है फीमेल और मेल मेल है ब्रेस्ट कैंसर कैंसर ऑफ सर्विक्स जो यूपा रहता है हेड एंड नेक कैंसर जो कि दोनों में कॉमन है औरल कैंसर जो दोनों में कॉमन है सिर्फ पोस्टेट के कैंसर लंग के कैंसर जीआईटी के कैंसर ये हमारे यहाँ का मेजर है उबेरियन कैंसर भी कॉमन है ये सब कैंसर हमारे अलग अलग तरीके से आते हैं और मेजर जो सिम्टम रहते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ऑडिनल सिम्टम अगर कहीं भी लंप आ रहा है जैसे ब्रेस्ट में और वो लंप बढ़ रहा है और स्किन जो रंग चेंज आ रहा है फिक्स हो रही है या दखान एक्सिला में आ रही है ऊपर आ रही है तो ये पहला एक रहता है। दूसरा रहता है जा रहा है खाना निकलने में तकलीफ हो रही है कहीं भी ब्लीडिंग आ रही है अनएक्सप्लेन ब्लीडिंग आ रही है चाहे सर्विक से आ रही है स्टमक से आ रही है यूरिन में आ रही है ये जो होता है उसका कलर चेंज हो रहा है, साइज चेंज हो रही है कलर चेंज हो रहा है और बिना कारण से मेरे में इंफेक्शन बार बार हो रहे हैं वजन तो कम हो रहा है तो ये सब दिखते हैं कि कहीं न कहीं कुछ प्रॉब्लम है इसका ये अर्थ नहीं है कि मेरे को कैंसर है पर मेरे को चेकअप करा लेना चाहिए डॉक्टर के पास जाकर चेकअप कराना चाहिए क्योंकि कैंसर जरूरी नहीं कि हर गठान हर ब्लीडिंग कैंसर लंप में भी दो तरह के लंप नए ना रहते हैं मैलिग्नेंट लंप नई लम्ब वहीं का वही रहता है वो स्प्रेड नहीं कर मैलेगमेंट लम्ब स्प्रेड करता है फैलता है जो कि मेजर प्रॉब्लम है कैंसर इसलिए तो हमें उसको एकदम देखना पड़ता है हमारे देश में उसमें 30 टू फिफ्टी परसेंट कैंसर रोक सकते हैं क्योंकि जितना हम इनको अर्ली पकड़ेंगे जल्दी पकड़ेंगे जिसको कहते हैं अर्ली स्टेजिंग स्टेज जीरो वन तो हम उसको क्योर 100 परसेंट कर सकते हैं अगर कैंसर फैल गया किसी भी ऑर्गन में टिश्यू में तो फिर ट्रीटमेंट और क्यों थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मेन मुद्दा रहता है पहला हम इसको प्रिवेंट करें होने ही नहीं दें और दूसरा मुद्दा है होए तो हम उसको क्योर अच्छी तरह कर सके अब कैंसर होने के कारण कई हैं, जिसमें मेजर कारण आते हैं इन्फेक्शन कई तरह के वायरसेस जो इसको इनिशियट करते हैं सर्वाइकल कैंसर में वायरस इनिशियट करता है Hepatitis B or C initiate तो main problem mutation mutation of genes genetic structure mutation oxidative stress के कारण ये म्यूटेशन करता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का अर्थ है की जब हमें ऑक्सीजन सप्लाई किसी भी ऑर्गन या टिश्यू में कम जा रहा है बेटर नहीं है सेचुरेशन अच्छा नहीं है तो वो म्यूटेशन ऑफ जीन्स करता है जो पहला प्रोसेस होता है और उसके बाद इंफ्लमेशन स्टार्ट ये दो प्रोसेस कैंसर को इनिशियट करती है स्टार्ट करती है म्यूटेशन एंड इंफ्लमेशन तो कोई भी इंफेक्शन बॉडी में हो रहा है तो उसको हम ठीक करें क्योंकि ये 15% एक तरह से कारण रहता है कैंसर का दूसरा कारण रहता है रेडिएशन जो रेडिएशन हम ले रहे हैं चाहे किसी भी तरीके से बाहर से आ रहा है मोबाइल्स हैं कंप्यूटर्स हैं एक्सरे हैं अल्ट्रासाउंड हैं तरह तरह के जो रेडिएशन हैं वो हमारे अंदर आ रहा है तो वो मेजर कारण रहता है और कैला कैंसर भी इसी तरीके से पकड़ा गया जो लेडीज या वर्कर वॉच फैक्ट्री में काम करते थे तो रेडियशन जो जाता था उससे कैंसर उन्होंने आइडेंटिफाई किया तीसरा जो मेजर कारण जो आ जा रहा है काम वो है इमोशनल स्ट्रेस जैसे जैसे स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है तो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है इम्यूनिटी है वो लो हो है। और इम्यूनिटी लो होती है तो कोई भी प्रॉब्लम बॉडी में आता है स्ट्रेस को तरह तरह से आपको भी हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है ठीक करना पड़ता है हारमोनल इम्बेलेंस जो फीमेल में कॉमन है ब्रेस्ट कैंसर जो हमारे देश का आजकल पहला कैंसर हो गया तो ब्रेस्ट कैंसर में हार्मोनल इंबैलेंस होता है इस्ट्रॉन्ग हार्मोन ठीक नहीं है तो सर्वाइकल कैंसर जो इंडियन फीमेल का एक मेजर कैंसर है और जिसके ऊपर मैंने काफी काम किया जब मैं एम कर रहा था मैं रेडिएशन ऑनकोलॉजिस्ट हूँ और उस समय मैंने हेड एंड नेक कैंसर ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइकल कैंसर ये मेजर प्रॉब्लम थे फिर तो एक स्टेट में गया तो वहाँ इसोफेगस के कैंसर बहुत कॉमन थे क्योंकि वहाँ की डाइट जो थी वो टोटल ही मैं कहूँ नेगेटिव थी बहुत मिर्ची वाला खाना तेज खाना तो हमारी लाइफ भी हमारे कैंसर को जल्दी ला वेट बढ़ना वर्ण बढ़ना अगर डी एम आई बढ़ रहा है Body Mass Index बढ़ रहा है, Index बढ़ रहा है Exercise नहीं कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन ठीक नहीं होगा तो ये भी कैंसर को बढ़ाते हैं अब प्रिवेंटेबल मेन है कि कैसे हम प्रिवेंट करें मेजर क्वेश्चन आज के दिन का वो है तो पहला है कि लोगों में जागृति लाए अवेयरनेस लाए जो आज का दिन है मेन डे कि लोगों में अगर, अगर अवेयरनेस रहेगा जागृति रहेगी कि जो वो प्रॉब्लम फील कर रहे हैं बॉडी में वो देखें और डॉक्टर के पास इसका निदान लें बैठे नहीं रहे अपने आप ही ट्रीट नहीं करें क्योंकि औरल कैंसर जो भी मैंने देखे हेड एंड नेक के मोस्टली मैंने स्टेज के के देखें। कैंसर, कैंसर कैंसर कैंसर कैंसर लिप का केवल एक कर हम लोग करते थे। देखकर ही पता लग जाता था, कैंसर है। के स्पेकुलम डाला और टॉक्स डाली और कैंसर आइडेंटिफाई हो जाते थे उनके कंप्लेन वाइट डिस्चार्ज के कंप्लेन इसका लम फाइब्रोएडिनोमा एडिनोमा भी रहता है जो सॉफ्ट रहता है बढ़ता नहीं है हारमोन डिपेंडेंट होता है तो पहला है कि हम अवेयर हों और लोगों को भी अवेयर करें कि कोई भी चीज़ है अगर वो फील कर रहे हैं तो उसको डॉक्टर को बताएं अगर वो खुद आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि तो प्रोस्टेट के कैंसर जो आज कामन होते जा रहे हैं अगर उसमें मार्कर्स हमारे बढ़ रहे हैं तो डॉक्टर से जाकर जरूर करें अल्ट्रासाउंड कराएँ और मार्कर्स लेवल कराएं, तो पता लग जाता है और अर्ली कैंसर जैसे मैंने बताया क्योर हो जाता है। ब्रेस्ट कैंसर का मेन गेम ही है मेरी पूरी थीसिस पर थी ब्रेस्ट कैंसर का कि जितना हम इसको जल्दी पिकअप करें लम्ब जो फील हो रहा है अगर लेडी ने आइडेंटिफाई किया छोटा है दो सेंटीमीटर से कम है एक सेंटीमीटर है तो हंड्रेड परसेंट प्योर है अगर ग्लैंड कुछ नहीं है नेगेटिव है एक्लरी सुप्रॉपलर मैट्स कई नहीं है तो वो ब्रेस्ट कैंसर हंड्रेड परसेंट प्योर है सर्वाइकल कैंसर जो कि एक मेजर कैंसर है बल्क कैंसर है हमारे इंडिया का वो रेडियो सेंसिटिव है जितना हम इसको अर्ली पिकअप कर लें हंड्रेड परसेंट क्योर है क्योंकि ये कैंसर रेडियो सेंसिटिव है रेडिएशन का असर इस पर बहुत अच्छा आता है बॉडी के जो कैंसर्स हैं उनका अलग अलग ट्रीटमेंट जो अपन देखते हैं चाहे सर्जिकल रेडिएशन कीमोथेरेपी इम्यूनोथेरेपी आई सी एम बहुत ट्रीटमेंट हैं उसमें मेजर जो मैंने देखा जो रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर है एक सर्वाइकल है और आजकल है आज के रेडियो सेंसिटिव और कुछ कुछ ट्यूमर रेडियो रेजिस्टेंट उसमें हम कुछ भी कर ले रेडिएशन दे तो उसका असर नहीं आएगा उसमें जो दूसरे ट्रीटमेंट है लेने पड़ते तो पहला काम है कि अर्ली पिकअप करें चाहे सरवाइकल का है कैप टेस्ट करें फी कराए लेडी या आजकल बहुत ईजी अवेलेबल है हर जगह अल्ट्रासाउंड ब्रेस का करा बहुत जल्दी अवेलेबल है और अच्छा डॉक्टर है तो वो हाथ से ही फील करके करेगा मैं डॉक्टर से हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ बिफोर उनको भेजे पहले वो खुद क्लिनिकली देख ले क्लिनिकल डायग्नोसिस बहुत अच्छी हो जाती अगर डॉक्टर फुल अवेयर है औरल कैंसर जितने भी हैं चीख वाले एक टॉर्च से आइडेंटिफाई करके बायोप्सी लेकर फटाफट पाँच मिनट का ओ का काम रहता है पैब टेस्ट भी बहुत इजी है और ड्रेस का लम्ब आइडेंटिफाई किया तो ये अर्ली पिकअप कैंसर हैं जिनको हम कर सकते हैं ये तो हर का रोल है चाहे डॉक्टर का रोल है कम्यूनिटी वर्कर का रोल है नर्स का रोल है दूसरा है हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाए जो आज का मेजर खेल हो रहा है कोविड में भी हो रहा है अब ऐसा टाइम आ गया है ट्वेंटी फर्स्थ सेंचुरी का कि हर एक को अपनी हेल्थ और इम्यूनिटी ठीक रखना पड़े इम्यूनिटी के लिए कई अच्छे तरीके हेल्दी तरीके हेल्दी डाइट हो उसमें लिए और इसमें मेजर खेल है ग्रीन बेसी वेजिटेबल्स का फ्रूट्स का अच्छी तरह वॉच करें और उनका ज्यादा लेंथ क्योंकि जितना फाइबर अंदर रहेगा कोलोरेक्टल कैंसर कम होगा ये हो है आजकल कोलोरेक्टल कैंसर वो कम होंगे जब हम ज्यादा फाइबर अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं तो ये शुरू से बच्चों को हम अगर हल्दी हैबिट डालेंगे तो वो भी अच्छा रहेगा रहे। रेडिएशन का अवॉइड करें जहाँ तक हो सके उनको तभी हम यूज करें जब जरूरी है किसी तरह का भी पेशेंट हम कराने नहीं क्योंकि कभी-कभी खुद कहता है है मेरे को ये कराना है, तो वो भी हम न करें है रहते हैं और उसको ठीक कर तो ओवरऑल कैंसर प्रोवेंटेबल है क्योंकि टोबैको रिलेटेड कैंसर हमारे देश में औरल कैंसर जो मेजर है नेक को देखें। इस तो लंग कैंसर जो मेजर चंक है हमारे कैंसर। इनको अगर हम आप प्रिवेंट कर सकते हैं अगर टोबैको का यूज बिल्कुल खत्म करते हैं क्योंकि 90 परसेंट औरल कैंसर का कारण टोबैको लंग कैंसर का मेजर रीजन टोबैको है जो कि टोटली टोटलीबल है अगर ये प्रेवेंट कर मैं कर दिया खत्म सकते हैं उसका कोई डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात है आपने बताया धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच आइए आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर साहब ने कम कर देते हैं पैसे स्मोकिंग कम होती है तो उससे कई तरह के प्रिवेंट करें और जो कैंसर अगर हमें पिकअप कर रहे हैं अर्ली पिकअप कर रहे हैं तो उनको हम 100% परसेंट क्योर कर सकते हैं और लास्ट में मैं यही कहूँगा हम अपनी इमोशनल स्ट्रेस को कम करें क्योंकि तो तो ये एक मेजर फैक्टर हो है इसके कारण हमारी इम्यूनिटी वो हो जाती जो मैंने अभी भी देखी तो लोग डरे हुए हैं है। जब इमोशनल स्ट्रेस रहता है तो हमारा और और ज्यादा निकलता है, और है। है हार्मोनल होता मेरा रिसर्च हुई कि कैसे अगर इमोशनल पॉजिटिव इमोशनल पॉजिटिव थॉट्स था तो काफी चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि एक फैक्टर है फिजिकल फैक्टर कैमिस तो जानते हैं पर एक है इंटरनल इमोशनल फैक्टर साइकोलॉजिकल फैक्टर उनको भी हमें ठीक करता है जिसमें रोल मेडिटेशन का भी आप अगर व्यक्ति रोज रिलैक्स रहता है मेडिटेशन करता है अपने तो में इन डालता पॉजिटिविटी का तो काफी चीजें हम ठीक कर सकते हैं क्योंकि फियर हमारे नेगेटिव केमिकल्स को बढ़ाता है जो मैंने कहा कि हॉर्मोनल इम्बेलेंस कभी आता है जब कहीं ना कहीं इमोशनल स्ट्रेस है वो मेजर है मैं कहूँगा की अब येजर फैक्टर है मैं इसको कहूंगा कि ये इनिशियटिंग फैक्टर है ये फैक्टर जाकर माइंड में ब्रेन में इनिशियट कर रहा है ट्रिगर कर रहा है और उसकी इम्युनिटी लो हो रही है और फिर एक्सटर्नल फैक्टर काम कर क्योंकि बॉडी में सेल्स मल्टीप्लाई करते हैं और डिस्ट्रॉय होते हैं नॉर्मल चलता रहता है एक कंटिन्यूस प्रोसेस पर ये ये रुक जाता है, है, है होने लगता जब ये फैक्टर जा है, फैक्टर जाकर उसको कहता मल्टीप्लाई कर, इसीलिए साइकोलॉजिकल को ठीक करें, इसी लिएडीज में और लोगों में जिनमें कैंसर हुआ उनका एक तो अप्रेशन था वो जिंदगी से खुश नहीं थे सप्रेस करे हुए थे और कहीं ना कहीं नहीं, उनका इन्फॉर्मेशन तो बहुत बहुत आपने दिया और आशा करता हूँ हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है जो हमारे साथ जुड़े जोशना जी दिल्ली से विशेष रूप से जुड़कर आपके लिए मैसेज किया ओम शांति किया है आदिति सिंह ने भी याद किया है राजू सिंह ने भी याद किया है और मीरा जी ने भी याद किया है और उसके साथ कुलदीप जी ने याद किया है पीयूष जी ने भी याद भेजा है तो उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं आपने प्रेम जी को सुना और बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने लिख के भेजा है और उनके लिए धन्यवाद और ओम शांति लिख के भेजा थैंक यू सो मच और आइए अब कैंसर कैसे होता है और उसको पूरी तरह से ठीक किया जाता है और अगर हम उसको थोड़ा सा ध्यान दें और दो चीजें सर ने बताया कि एक है भारीक जो चीजें हैं जिससे कैंसर होने की संभावना ज्यादा है वो है नशीली पदार्थ अल्कोहल या फिर टोबैको और फिर इसके साथ में आपका मन अंदर से जो है आप अगर हमेशा डिप्रेस में रहते हो तनाव में रहते हो तो ये भी कारण बनता है उस चीज के लिए तो ये दोनों से आपको अगर किनारा करते हैं आप तो निश्चित तौर पे आप हेल्दी वेल्दी और कैंसर से बहुत दूर रहेंगे तो आई आगे बढ़ते हैं डॉक्टर कृष्णा जी भी हमारे साथ हैं जो कोटा से जुड़े हुए हैं वो भी इसी फील्ड में काम करते हैं तो उनसे भी थोड़ा एक्सपीरियंस हम लोग सुनेंगे और रितु अग्रवाल जी जो कैंसर को उन्होंने विजय पाया है कैंसर पूरी तरह से खत्म हो गया है वो सफल अच्छा जीवन जी रहे हैं कैंसर होने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई है। तो एक एग्जाम्पल हमारे साथ है तो हम इन लोगों से भी सुनेंगे और बी के रवनीश जी भी है हमारे साथ उनसे भी एक्सपीरियंस सुनेंगे अभी लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं दो मिनट का और जयश्री जी ट्रेवलिंग कर रही है मैं चाहूंगा की अगर वो हमें सुन पा रहे हैं या सुना पा रहे हैं तो कोशिश करते हैं जी स्वागत है जयश्री जी ओके हेलो जी हाँ जी सुन रहा हूँ मैं आवाज आ रही बिल्कुल ओके ओके डॉक्टर साहब भी तो छोटा सा एक सॉन्ग रुक के बार बार चले रुके रुके से कदम रुके बार बार चले सुना है और कार से कार जैसे <laughs> तो अंदर बैठ हम लोग भी गाना सुन रहे हैं <laughs> बड़ा ठीक है बहुत ही अच्छे तो थैंक यू सो मच और बहुत ही अच्छा लगा कि आप वाइज ओवर आर्टिस्ट हैं अभी आप <laughs> <नादिन> <laughs> करने के लिए जा रहे हैं और साथ ही साथ हमारे साथ <laughs> इस प्रोग्राम में भी आप जुड़ गए हैं तो आजकल बड़ा अच्छा होगा <laughs> हाँ, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम बहुत ही अच्छा प्रोग्राम जो भी जानकारी आप लोग दे रहे हो वो बहुत ही यूजफुल है और इसलिए मैं जोड़ना चाहती थी बहुत ही अच्छा लग रहा है थैंक यू जैसे थैंक यू सो मच तो आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर कृष्णा जो कोटा से हमारे साथ जुड़ गए हैं उनका भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है डॉक्टर कृष्णा जी की बहुत मुझे लगा वैसे में कोटा राजस्थान से हूँ और मैं एमडी एनस्थीशा हूँ और काफी सालों से एमडीशा एजेस्टिकैक्टिस कर रही हूँ लेकिन कुछ ही दिनों से जैसे मैंने कैंसर पेशेंट्स काफी ऑपरेट करवाए और काफी बहन है जो फाइब्रो लेके आती हैं हमारे हॉस्पिटल में और ब्रेस्ट कैंसर लेके आती हैं तो मेरे मन में थोड़ा सा ऐसा भाव हुआ कि मैं जॉब के साथ साथ ही मेडिकल कॉलेज में हूँ मैं मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा में है लेकिन इसी के साथ साथ जैसे मैं थोड़ा सा पेलेटिव थेरेपी और कैंसर पेशेंट्स के लिए मेरा थोड़ा सा झुकाव हुआ और मुझे ईश्वर ने थोड़ा सा ये एप्रोच भी किया जैसे मेरे को और मैंने स्टार्ट किया तो मैं काफी तब सिंस मंथ्स कैंसर पेशेंट्स के कांटेक्ट में हूँ और मैं डेली रूटीन में जाती हूँ बातें करती हूँ उनसे कम्युनिकेट करती हूँ और उनके मन से उसके मन को मैं सशक्तिकरण करती हूँ लेकिन अभी जैसे जैसे डॉक्टर प्रेम वसंत ने बोला की इमोशनल फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ये मैंने अभी फील किया है दिनों मैंने काफी किया है कि मैं जब पेशेंट से बात करती हूँ तो मैं उनसे पूछती हूँ उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में थोड़ा पता करती हूं। अच्छा अच्छा। तो उनके साथ ऐसा हुआ है बहुत बड़ा उनको जैसे इमोशनल ट्रोमा हुआ है और दिन इन वन और टू मंथ उनको ये कैंसर डेवलप हुआ है हुँ, हुँ, हु. ये बहुत तो ही मतलब मेरे को इन्फॉर्मेटिव चीज मिली और उसका एक तरह से पक्का पक्का सबूत भी मिला की रियली मतलब ये बहुत बड़ी कारण है कि इमोशनल स्ट्रेस क्योंकि मेरे एक पेशेंट जैसे उसका हसबेंड थे वो एक मतलब मंथ पहले उसको कुछ एक्सीडेंट हुआ और कंप्लीट पैरालिसिस हुआ और वो बेटे और वो हैं उसके चार महीने बाद ही वेरी यंग पेशेंट 23 इयर्स एज है उसकी ओनली और उसको ब्रेस्ट कैंसर हो गया ऐसे ही एक पेशेंट और है मेरी जिसके यंग बेटे की डेथ हुई उसको विदिन फोर मंथ्स कैंसर डेवलप हो गया तो मेरे को लगा कि जरूर कहीं न कहीं इस पेलेटिव थेरेपी के थ्रू मैं इनकी हेल्प करूं और इनका इनके मन को टटोलूं और इनकी इंटरनल हीलिंग एक्सटर्नल हीलिंग तो थ्रू सर्जरी थ्रू कीमोथेरेपी थ्रू रेडियोथेरेपी हो रही है लेकिन हम इनके मन को कैसे जैसे की एक विदिन सेकेंड्स में पूरा सीनियर लाइफ का चेंज हो जाता है कहाँ हंसता खेलता परिवार होता है और जैसे ही कैंसर डायग्नोज होता है तो वो पूरा परिवार एकदम से टूट जाता है और उस पेशेंट का तो मन बिल्कुल ही बहुत ही मतलब अब क्या होगा अब कैसे होगा क्या होगा और डेथ का डर इतना लोगों के अंदर बैठा हुआ होता है कि कैंसर तो शायद ठीक होगा ही नहीं अब तो हमें जाना ही पड़ेगा और मेरे पीछे मेरे परिवार का क्या होगा यह मैं बहुत ज्यादा अभी इन चीजों के कॉन्टेक्ट में आई हूँ तो मैं क्रू राजोगा मेडिटेशन उन लोगों की हेल्प करती हूँ और उन लोगों के मन उनसे एक लेटर लिखवाती हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है कैसी डर की भावनाएं हैं और क्या आपके मन में किसी के प्रति कुछ जैसे ईर्ष्या द्वेष घृणा कुछ ऐसा है तो मैं उनसे लिखवाती हूँ पहले तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन तो यही होता है जैसे मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या आपके मन में ऐसा आता है ये मेरे साथ ही क्यों हुआ तो मोर देन नाइनटी परसेंट पेशेंट अभी तक मैं मोर देन हंड्रेड पेशेंट के कॉन्टेक्ट में आ चुकी हूँ तो वो लोग ऐसे ही कहते हैं कि हाँ हमें यूं लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ तो पहले उस चीज को मैं थोड़ा क्लियर करती हूँ उसके बाद उनको मोरल सपोर्ट और डेली उनसे कॉन्टेक्ट करना उनके रिलेटिव से कॉन्टेक्ट करना और उनके मन में एक नई ऊर्जा जगाने का काम में करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये तो बिल्कुल ट्र्यू है हमारी बुक्स में भी मेंशन है कि हमारे बॉडी में ओंकोजींस होते हैं वो है ओंकोजीन्स हैं ऑलरेडी हैं, हैं। यानी कैंसर सेल्स हैं ऑलरेडी हैं वो साइलेंट रहती हैं लेकिन उनको कुछ स्टूमस मिल जाता है वो कैसे भी मिल सकता है थ्रू केमिकल्स थ्रू लाइफ कोई सा भी स्टमुलस होता है और उसकी वजह से वो डेवलप हो जाता है क्योंकि बॉडी में एक मेंटेन है जिसकी वजह से सेल्स बनती हैं और फिर वो इनकी डेथ होती है देन अगेन सेल्स का पुनर्जन्म जैसा होता है जैसे आरबीसी है 120 डेज में मरेंगी और वापस बनेंगी ये सिंपल प्रोसीजर हमारी बॉडी में चलता रहता है लेकिन जब ये कैंसर का रूप होता है तो वो जो कैंसर सेल है वो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होती चली जाती है यानी की वो हमारे मन का कहना नहीं मान रही है वो हमारे दिल का कहना नहीं मान रही है और एक मैंने बहुत अच्छा कहीं पढ़ा था कि हमारे बॉडी एक बहुत सुंदर म्यूजिकल लय में चलती है और जहां ये लय डिस्टर्ब होती है वहां ही गड़बड़ हो जाती है हमारे मन में ये थोड़े से घृणा क्रोध ज्वेलरी की भावना ये आ जाती है तो हमारी सेल्स समझ नहीं पाती है कि क्या हो रहा है और वो जैसे की खुद ही भूल की भूल में चली जाती है और मल्टीप्लाई होना चालू कर देती है तो ये बहुत बड़ा कारण है तो मेरा एम यही रहता है जॉब के साथ साथ मैं जॉब करती हूँ मेडिकल कॉलेज में और उसके साथ साथ मैं कैंसर पेशेंट्स के कांटेक्ट पे जाती हूँ उनकी एक एक पेशेंट से मैं मिलती हूँ एक एक के पास मैं समय देती हूँ उनसे कम्युनिकेशन करती हूँ उनके रिलेटिव्स से भी बात करती हूँ उनको रिलेटिव को भी सपोर्ट कर मॉरल सपोर्ट देती हूँ कि आप चिंता नहीं करो ये ठीक हो जाएगा चूंकि अभी पेशेंट जो है वो इस कंडीशन में नहीं है कि हम कुछ उससे बात करें वो सुन पाए तो हमारी मेरी अप्रोच उनके रिलेटिव से रहती है पहले कि रिलेटिव्स का थोड़ा मोरल सपोर्ट करके उनको थोड़ा ऊपर लेके आऊं और उनके थ्रू पॉजिटिव वाइब्रेशंस उस पेशेंट्स को दिलाए फिर पेशेंट खुद ही मेरे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि पेशेंट खुद ही मोटिवेट हो जाता है और उसकी अंदर की इच्छा जागने लगती है कि हाँ मुझे ठीक होना है और मुझे ठीक होकर मेरे ही जैसे जो पेशेंट्स हैं उनकी मुझे सेवा करनी है मैं उनको एक थोड़ा सा एम देती देती लक्ष्य कि नहीं हमें इससे वे ऑफ टॉकिंग और वे ऑफ ट्रीटमेंट रहता है तो ये पैलेटिव थे आजकल बहुत अच्छा मेडिटेशन को जोड़ा हुआ है कि जैसे की मेडिटेशन और मेडिसिन एक लेटिन वर्ड से निकला है मेडिटेरी तो से हमारी बॉडी ठीक हो सकती है लेकिन मेडिटेशन से हमारा मन हमारी बुद्धि वो ठीक होती है और हमें खुशी मिलने लगती है जीने की मिलने लगती है, कि नहीं हमें तो जीना है ये बीमारी कुछ नहीं है इससे हमें इसके ऊपर हमें विजय प्राप्त करनी है और इससे ठीक होना है और मैं ठीक हो सकता हूँ मैं भगवान से गॉड से अल्लाह से क्योंकि मेरे पेशेंट बहुत तरह के होते हैं कुछ मॉमड होते हैं कुछ हिंदू होते हैं कुछ बहुत गांव के होते हैं जो तो समझते ही नहीं है वो तो उसी नॉलेज से उसी वैसी उनकी बातों में कि अल्लाह भगवान आपके इष्ट देव देवताए उनके थ्रू में उनको जोड़ती हूँ और हालांकि सारे पेशेंट्स घर से पूजा पाठ करके तो आते ही हैं और उनसे तो मांगते ही है कि ठीक हो जाए लेकिन मैं उन्ही के स्वरूप पे उन्ही को उनके पास लाके खड़ा कर देती हूँ और जैसा कि भगवान मुझे इस रास्ते पे आगे बढ़ा ही रहा है आज कोटा में बहुत अच्छी सक्सेस मिल रही है और और भी हॉस्पिटल्स हैं जो इस कांटेक्ट में रहते हैं कि ये सेवाएं आप हमारे हॉस्पिटल में भी आगे देवें तो ये बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा है मुझे बहुत खुशी भी हो रही है कि तो मैं इस चीज को शेयर करूँ और बताऊ की निराश होने की जरूरत नहीं है हम इस कैंसर पे इस बीमारी पे जो केवल देह की बीमारी है डॉक्टर तो तो और और कृष्णा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया दर्शक हूँ हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है और बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया जो एक्सपीरियंस आपने किया उसे अच्छी तरह से आपने बताया कॉमन पब्लिक भी अगर आपको सुन रहे हैं तो उन्हें भी समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग कैंसर को ठीक कर सकते हैं और क्या क्या चीजें किया जा सकता है तो वह ये आखिरी में आपने जोड़ा कि ये एक शरीर की बीमारी है और हम एक चेतन शक्ति है और मन और बुद्धि से हम इन सारी चीजों पर काबू पा सकते हैं हमारे लिए एक बूस्टर का काम करेगा इन सारे इस कैंसर की जो बीमारी है तो आइए आगे बढ़ते हुए छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद रितु अग्रवाल जी से एक्सपीरियंस सुनेंगे विक्रांत जी एक छोटा सा पीज जरूर सुनाइए आप मुखड़ा एंड अंधरा जी जी जी जी बिल्कुल जी सभी गुरु जिनों को मेरा प्रणाम आज आप लोगों के बीच एक भजन राधा मीरा एक राधा एक मीरा तो आइए एक राधा एक मीरा दोनों ने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 दरस दीवाने एक राधा एक मीरा मीरा के प्रभु गिरिधर नागर राधा के मनमोहन राधा नित सिंगार करे और बन गई जोगन एक मुरली एक पायल एक पगली एक घायल अंतर गया दोनों की प्रीत में बोलो अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो एक एक एक एक सूरत एक मूरत एक प्रेम दीवानी दीवानी थैंक यू वाह बहुत सुंदर आपने गीत सुनाया धन्यवाद शुक्रिया बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मंगल कामनाएं तो आइए रितु अग्रवाल जी से जरूर सुनना चाहेंगे उनका एक्सपीरियंस उनका अनुभव रितु अग्रवाल जी बहुत बहुत स्वागत है आप कैंसर से बिल्कुल ठीक हो गए हैं और बहुत ही अच्छा लगा हमें सुनकर जब आप मैंने लिखा था कि रितु अग्रवाल नीचे कैंसर पेशेंट लिखा था, था उन्होंने मुझे बोला की अभी मैं ठीक हो गई तो मुझे वो कैंसर पेशेंट निकालना पड़ा तो ये सुनकर और अच्छा लगा थैंक यू सो मच आइये आपका स्वागत है सुनाइए गुड मॉर्निंग क्या चाह रहा हूँ कैंसर से रोग से घबराया नहीं उसे हमें डेट का मुकाबला करना है हम इसके हुई है। अब मैं पूरी तरह से बिल्कुल ठीक हूँ मुझे मेरे परिवार ने कैंसर के खिलाफ जंग लड़ने के लिए प्रेरित किया था कभी कभी मेरे अंदर नेगेटिविटी आ जाती थी कि मेरे बच्चों मेरे बार मेरे बच्चों का क्या होगा लेकिन फिर कोई अनजानी सी ताकत मुझसे कहती कि मुझे अपने बच्चों के ठीक मेरे, मतलब मेरे तो हो जाऊंगी तो मुझे, हाँ, मुझे हिम्मत आती थी अपने आप से अंदर से इससे मेरी हिम्मत और बढ़ जाती थी मैंने सोचा अगर मेरे अंदर पॉजिटिव रहूंगी अपने अंदर पॉजिटिविटी रखूंगी और हिम्मत रखूंगी तो मैं ठीक हो सकती हूँ इसलिए मैंने अपने अंदर हमेशा हिम्मत रखी और अपने बच्चों के लिए मुझे लगा मुझे अपने बच्चों के लिए ठीक होना है ठीक होना ही है तो और मेरे अंदर कैंसर के से लड़ने की ताकत आती चली गई जब मैं ऑपरेशन थिएटर में गई तो मुझे ऐसा वहां पर जो डॉक्टर्स खड़े थे मुझे लगा था कि भगवान मेरे साथ है वो मेरा ऑपरेशन करेगा और मेरा ऑपरेशन सक्सेस हो गया मतलब मुझे हमें नेगेटिविटीज तो थी थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आती थी लेकिन जब लो सब मेरे परिवार वालों ने मुझे बहुत हिम्मत बढ़ाई मेरी कि नहीं तो मैं मुझे और मुझे भी लगा कि मुझे इससे लड़ना है इस जंग से लड़ना है अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें कैंसर को हाय हाय नहीं करना है बल्कि हमें कैंसर को बाय बाय करना है जिससे वो हमारे शरीर में हमेशा के लिए बाय बाय हो जाए और हमें पॉजिटिव रहना है और हिम्मत दिखानी है बस मैं यही कहना चाहूंगी थैंक यू रितु जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए और आपको अपने घर वालों ने सपोर्ट किया मैं यही कहना चाहूँगा जिसमें कैंसर हो जाता है तो घर वालों का पूरा सपोर्ट होने से बहुत ज्यादा कुछ ऋतु जी और ऋतु जी जिस तरह से अपने ऊपर काम किया है वैसे आप सभी को भी डरना नहीं है बस तो उसके ऊपर काम करना आना चाहिए आप अपने मन को बुद्धि को ठीक रखे डॉक्टर की सलाह लेते रहें, बार बार डॉक्टर से पूछते रहें, जहां आपको कंफ्यूजन है कुछ भी हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर को फोन करिए डॉक्टर प्रेम मसंत को कीजिए डॉक्टर कृष्णा जी को कीजिए ये आपको बिल्कुल सही ढंग से पूरी तरह से गाइड करेंगे और बस उस गाइडलाइन पे आपको चलना है उसी ट्रैक पे चलना है जैसे उस हाँ। ट्रैक पे आप चलना करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको जो है आपका ड्रीम सफल होता हुआ मन कैंसर से विजय होता हुआ नजर तो यही एक छोटा सा वर्क है हमें करना है और परिवार वालों को फिर से निवेदन करूंगा की वो हिम्मत ना हारे और इसके ये आ, उनको सपोर्ट जरूर करें क्योंकि आप ही एक ऐसे नजदीक वाले रहेंगे जो उनके आसपास में रहते हैं उन्हें हिम्मत जुटा सकते हैं तो आपको जरूर इसके लिए सपोर्ट करना चाहिए और आइए हमारे सभी दर्शक मित्रों ने भी काफी मैसेज करके वेरी गुड बहुत अच्छा करके लिख के भेजा है अब आखिरी में हम लोग अवनीश जी से सुनेंगे अवनीश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका तो मैं चाहूंगा की आप अपना विचार स्वागत धन्यवाद रमेश भाई जी सर्वप्रथम तो आज के इस जो कार्यक्रम को आयोजित किया है रेडियो मधुबन की पूरी टीम को और आपको मैं साधुवाद देता हूँ कि आज के विशेष दिन पर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और उसके बाद जो हमारे आदरणीय अतिथि इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं और इतने अच्छे विचार हमारे श्रोताओं को दर्शकों को उनसे जानकारियां मिल रही हैं मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ और जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं सुन रहे हैं उन सभी सम्मानित मानुभाव को भी मैं अभिनंदन करता हूँ रमेश जी मैं जो कुछ बताना चाहूँगा वो इस बीमारी से संबंधित कुछ तथ्य मैंने लिए हैं कुछ पॉइंट नोट किए हैं मैं उसके आधार पे आदरणीय प्रेमसन भाई साहब को लिंक करते हुए चलूंगा क्योंकि कुछ बातें आई हैं उसमें देखिए कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो विश्वव्यापी है और जिससे कि बहुत ही अधिक मात्रा में वर्तमान समय जन हानि हो रही है हम बात कोरोना की करते हैं लेकिन उससे भी जनहानि हो रही है लेकिन यदि ऑल ओवर आंकड़े यदि हम देखें तो कैंसर उससे कहीं ऊपर पहुंच जाए जो कैंसर दिवस मनाया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों में इस बीमारी के प्रति ही प्राथमिक स्तर पर जागरूकता है और दूसरा इस बीमारी के विषय में कुछ भ्रांतियाँ बहुत फैली हुई हैं कुछ अंधविश्वास हैं जैसे कि कुछ भ्रांतियाँ तो ये हैं कि अब तो वो धीरे धीरे कम हुई हैं कि कैंसर पेशेंट जो है यदि हम उसको छू लेंगे तो हमें भी कैंसर हो जाएगा या उसके नजदीक रहेंगे तो भी हमें उससे आँच आ सकती है आदि आदि कई ऐसी भ्रांतियां समाज में बहुत फैली यहाँ तक कि मैं एक न्यूज पढ़ रहा था उसमें तो कुछ अंधविश्वास के भी ऐसी बातें हैं कि कहीं शायद बिहार या एमपी में किसी गांव में इतनी अधिक अंधविश्वास है कि कोई कह रहा है कि मैं पानी जड़ी बूटी का पानी मिलाकर आपको दे रहा हूँ और आप इससे ठीक हो जाएंगे तो इससे क्या होगा कि इससे क्या हो रहा है कि और ही कैंसर के प्रति जो है जो किसी को यदि हुआ भी है तो और ही खतरनाक स्टेज तक पड़ जाएगा तो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य ये कि लोगों में ये जागरूकता बढ़े कि भाई कैंसर ठीक हो सकता है इसको पहचान कर आरंभिक स्टेज में इसे पहचान कर उसका ट्रीटमेंट किया जाए नहीं तो अंत समय में यदि हम जाएंगे डॉक्टर के पास तो बहुत देर हो चुकी होगी और अक्सर यही सामने आता है कि अंत में ही केसेस पहुंचते हैं जिससे कि बहुत ही जन हानि होती है दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि कैंसर दिवस जो है एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है जो कि 4 फरवरी को मनाया जाता है और दूसरा आज आदरणीय प्रेमसंत भाई साहब ने बताया कि जिसकी घोषणा सन 2014 हजार में तत्कालीन जो स्वास्थ्य मंत्री रहे हर्षवर्धन जी उन्होंने इसको इसकी घोषणा कैंसर पर हर साल जो एक मोटिवेट करने के लिए थीम भी रखी जाती है लोगों को मोटिवेट हो जिससे वो जैसे कि इस साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये थीम रखी गई कि मैं हूं और मैं रहूंगी या रहूंगा आई एम एंड आई विल अर्थात इसका भाव ये है कि भले ही कैंसर है लेकिन मैं इसको हरा कर रहूंगा मेरे अंदर वो शक्ति है मेरे अंदर वो पावर है मेरे अंदर तो ये थीम इस साल रखी गई है कि आई एम एंड अर्थात मैं कैंसर को हरा सकती हूँ या हरा सकता तो हर साल इस प्रकार थीम रखी जाती है एक बार एक और मोटिवेश करने के लिए थीम रखी गई थी जो पूरे विश्वव्यापी एक अभियान चला था जो था नो हेयर सेल्फी क्या होता है कि कैंसर की जब ट्रीटमेंट की जाती है तो पेशेंट को कीमोथेरेपी से क्या उसके बाल जो है वो चले जाते हैं तो एक विश्वव्यापी ये अभियान चला गया था कि लोगों ने अपने बालों को कटवाकर और सेल्फी लेकर वो सोशल मीडिया पर उसको डाला था ताकि जो पेशेंट हैं उनको ये ना लगे कि हम इससे अलग हैं उनको भी ये लगे कि भाई हमारे सपोर्ट में पूरी दुनिया खड़ी हुई है क्योंकि जैसे आदरणीय कृष्णा जी ने बताया कि मोटिवेट करने की बात तो इस प्रकार से इस अभियान के अंतर्गत मोटिवेट करने का भी उद्देश्य रहता है अब बात आती है भारत में कैंसर की तो यहाँ पर बहुत तेजी से इसके मामले बढ़ रहे हैं मृत्यु दर का आंकड़ा भी साल दर साल इसका बढ़ता जा रहा है और जो आईसीएमआर है जो इंडियन जो है काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है उसकी रिपोर्ट के अनुसार कैंसर प्रतिदिन भारत में 1300 से भी अधिक लगभग भारतीयों की जान ले लेता प्रतिदिन और यह आंकड़ा जन हानि का आंकड़ा प्रति वर्ष छ फीसदी बढ़ता जा रहा है तो इसलिए इन आंकड़ों को सामने रखते हुए भी हमें इस बीमारी के प्रति बहुत बहुत जागरूक होने की एक आवश्यकता है दूसरा भारत में ये अनुमान लगाया गया है मैं अब अपनी कुछ बातें डॉक्टर प्रेमसन जी से लिंक करके चलना चाहूंगा कि हर आठ मिनट में एक मृत्यु जो है वो सर्वाइकल कैंसर से होती है और हर आठ में से एक महिला वो ब्रेस्ट कैंसर का शिकार है लेकिन समस्या क्या है कि महिलाएं अपनी इस बीमारी को छिपाती हैं शर्माती हैं जिस कारण स्थिति और गंभीर होती चली जाती है तो रिसर्चर्स का डॉक्टर्स का ये कहना है कि इस बीमारी को छिपाए नहीं शर्माए नहीं, नहीं तो उसका जो है परिणाम वो बहुत ही घातक रूप से हमारे सामने दिनों दिन आता जा रहा है और मैं बात करूंगा जो भारत में वैसे तो भारत कैंसर कई प्रकार का है लेकिन छह कैंसर वो मुख्य रूप से भारत में है जैसे डॉक्टर साहब ने बताया ओरल कैंसर मुख का कैंसर पेट का फेफड़ों का कैंसर भी है और ब्रेस्ट का कैंसर है और बड़ी ग्रीवा का कैंसर है सर्वाइकल और जो है वो बड़ी आंत का कैंसर ये भारतीयों को विशेष कर जो है प्रभावित करते हैं और ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि स्कैंसर जो है है वो भारत में दूसरी सबसे बड़ी बीमारी बन है। तो इसलिए भी इस बीमारी के प्रति बहुत जागरूक होने की बहुत बहुत आवश्यकता अब मैं बात करूंगा जो मैं चर्चा करना चाहता हूं थोड़ी सी मैं पॉइंट मानसिक तनाव वाली जो बात आई थी उसको एक रिसर्च मेरे सामने आई थी मैं उसको सामने रखूंगा कि ये रिसर्च है कानपुर उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट के जेके कैंसर सेंटर में हुई रिसर्च की जिसमें ये माना गया कि कैंसर जो है वो टेंशन यानी कि तनाव से भी होता है वो किस प्रकार की रिसर्च की गई उन्होंने लगभग तीन हजार लोगों पर ये रिसर्च किया गया और वैसे तो डिप्रेशन तनाव से डिप्रेशन ब्लड प्रेशर हाइपर हृदय रोग ये आम तनाव के जो है साइड इफेक्ट है लेकिन कैंसर का रूप जो है ये सामने आया वो आया है गले का कैंसर के रूप में रिसर्च में ये बात की आई कि भाई जो लगभग पांच सालों से तनाव में ग्रस्त थे लोग उनको रिसर्च के लिए गया उनको कुछ वो अपने सिम्टम्स लेकर डॉक्टर के पास आए तो उनमें देखा गया कि तनाव से उनको एसिडिटी बढ़ रही थी और एसिडिटी बढ़ने के कारण गले में घाव जैसा बन रहा था और जो जिसने फिर कैंसर का रूप ले 3000 में से 600 लोगों पर ये बात सामने आई कि जो है तनाव से उनके अंदर वो कैंसर डेवलप हो गया अभी तक तो हम यही मानते थे कि एसिडिटी जो है तीखा भोजन खाने से या अनियमित दिनचर्या से या व्यायाम ना करने से आदि आदि कारणों से हो जाती है लेकिन जो लंबे समय से तनाव के शिकार हैं उन्हें इससे बचना होगा तो कहने का भाव ये है कि हमें मैन रूप से जो तनाव है उसको जो है हमें कंट्रोल करना है देखिए कई प्रकार के प्रेशर होते हैं आज दुनिया में बहुत प्रकार के प्रेशर हैं वाली बात है लेकिन उन प्रेशर्स को उन परिस्थितियों को ही मैनेज करना है परिस्थिति अपने आप में कोई चीज नहीं है कोई जिंदा चीज नहीं है लेकिन उसके प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है वो निर्भर करता है वो बताता है कि हमें क्या सोचना है जैसे एक प्रेशर कुकर का मैं उदाहरण दूंगा प्रेशर कुकर में जब दबाव आता है प्रेशर होता है तो उसमें एक सीटी होती है, तो वो उसमें जो दबाव होता है वो तो रिलीज कर देता है लेकिन कुदरत ने मनुष्य के दिमाग में प्रेशर को कम करने के लिए कोई सीटी नहीं बनाई और जब वो दबाव बढ़ जाता है परिस्थितियों का घर का परिवार का समस्या सामाजिक बातों का सरकार से आई हुई बातों तो वो ओवर होने के कारण वो टेंशन में आ जाता है तो इसका सबसे बेहतर जो उपाय है मैं दो तीन एक दो उदाहरण दे के अपनी बात पूरी करूंगा वो है कि परिस्थितियों में हम अपने एटीट्यूड को सकारात्मक रखें जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी एक में दो प्यून काम कर रहे थे तो 10 साल से वो काम करते थे तो उनके मालिक को जो है बहुत अच्छा लगा कि भाई वफादार हैं इनकी उन्नति कर दी जाए इनको कलर की लेवल पे ले आया जाए तो उनको कलर बना दिया उनके पास लेटर गया तो उनमें से एक प्यून तो घबरा गया कि यार मैं सारे जीवन प्यून का काम किया मैं कैसे कलर का काम करूंगा और घबराहट में उसने इस्तीफा दे दिया दी, कर दीजा प्यून को जब ये पता लगा कि तेरे तो प्रमोशन हो गई है तो वो खुश हुआ यार सारी जिंदगी हम प्यून का काम करे थे अब तो कुछ नया करने को मिलेगा कुछ एंजॉय करेंगे कुछ नया सीखने को मिलेगा तो देखिये परिस्थिति वही थी लेकिन दोनों का एटीट्यूट जो है उस परिस्थिति में अलग था किसी ने उसी से डिप्रेशन ले लिया और किसी ने उसे सकारात्मकता से अपने आप को एंजॉय करो तो परिस्थितियां भले यह हम अपने एटीट्यूड को सकारात्मक रखें और दूसरा कोई भी मन की बात है वो दोस्तों को परिवार में अवश्य हम शेयर करें और कोई ऐसा बंदा एक व्यक्ति हम ऐसा रखें कि जिसे हम अपने मन की बात बता सकें उसे मन की बात शेयर कर सकें और लास्ट बात ध्यान मेडिटेशन इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है ध्यान जो है वो गॉड से कम्युनिकेट करने का एक साधन है प्रार्थना जो है वो तो वन वे कनेक्शन है लेकिन ध्यान से जो है हम गॉड से सीधे बात कर सकते हैं उनसे मन की बात होती है और उनकी जो वाइब्रेशन है गॉड के प्रेरणाएं वो भी हमें मेडिटेशन के माध्यम से मिलती है और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो राजयोग सिखाया जाता है वो गौड़ से कम्युनेट होने का एक बहुत अच्छा माध्यम है वो बहुत अच्छे तरीके से कैसे हम गौर से कनेक्ट हो सकते हैं कैसे अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं वो इसमें बताया जाता है तो उसमें मैं यही कहूंगा कि जो भी पेशेंट हैं कैंसर पेशेंट हैं उनसे जो है बहुत ही सहानुभूति करके उन्हें मोटिवेट करें और जो भ्रांतियां हैं कि भाई उनसे दूर दूर रहना उनके नजदीक नाना इनको दूर करें क्योंकि पारिवारिक सपोर्ट रिश्तेदारों का सपोर्ट वो भी जो है बहुत ही पेशेंट को हेल्पफुल रहता है इस प्रकार हम छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में लाएंगे तो हम कैंसर पर विजय प्राप्त कर सकेंगे और जो हमारे आसपास लोग हैं हम उनको भी जो है केयर करा सकेंगे बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश भाई बहुत ही सुंदर जो है बात आपने बताया जो भी रह गई थी बातें वो सब आपने कंक्लूजन में क्लियर किया और धन्यवाद शुक्रिया एक आशा बाटी उदयपुर या जोधपुर से शायद सवाल पूछा है Just tell me the reason why a patient is not diagnosed even at fourth stage. I am asking about my जस्ट मी द रीजन वाई अट इज नॉट डायउटर प्रेम जी बताइए चौथे स्तर पर भी कैंसर डायग्नोज नहीं हुआ था ये उनके मम्मी की केस के बारे में बता रही तो ऐसा भी क्या होता है कभी हो सकता है Generally तो अगर proper approach रहे जैसे मैंने बताया हम लोग ट्रेंड बोले से बेसिक से हाई लेवल पर यानी पहले प्रेक्कली देखो समझो हिस्ट्री लो और फिर उसके अनुसार डायग्नोसिस लो जो भी बायोप्सी है FNACC है स्कैनिंग है तो अगर प्रॉपर अप्रोच करते हैं तो डायग्नोसिस होना ही चाहिए तो पर क्योंकि आज के फास्ट युग में एकदम हाई लेवल पर जाते हैं तो प्राइमरी चिकन मिस हो जाती है तो हम उसको शुरू से क्लिनिकली जाकर देखें हाथ बहुत इम्पोर्टेंट mm. फैक्टर है हाथ से काफी कैंसर डायग्नोसिस हो जाते हैं। जो मैंने कहा सरवाइकल कैंसर कैंसर, ब्रेस्ट और केवल हाथ से देखा और डायग्नोसिस हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ रहा होगा फैक्टर मैं नहीं फैक्टर mm. क्या था कहा हुआ वो वही डॉक्टर कह सकता है जनरली हो जाता है है है कभी कभी कुछ कुछ मिस कुछ मिस चीजें होती है। वो से होती है। वो हो। uh, से डॉक्टर जी बहुत-बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने जवाब दिया और इसके साथ डॉक्टर कृष्णा के लिए एक सवाल है डॉक्टर कृष्णा और प्रेम दोनों के लिए कैंसर वाई वॉट शुड बी दिंग A or C should do think after the diagnosis और सी शुड डू थिंकर डायल ट्रीटमेंटा है तो उसको ट्रीटमेंट के साथ साथ ये अलग बात है लेकिन वो क्या सोचे किस तरह के विचार लाए डॉक्टर कृष्णा बताइए जैसे की ट्रीटमेंट के अलावा पेशेंट को अपने आप को अपने मन को कैसे वो अच्छा रख सकता है उसके लिए उसको खुद को भी सोचना होगा और उसके जो सराउंडिंग्स लोग हैं, जो उसके रिलेटिव्स हैं, उनको भी कोशिश करनी होगी कि वो उसको कैसे मोटिवेटेड रहते हैं क्योंकि पेशेंट का क्या है कि ट्रीटमेंट तो चल रहा है फिजिक, रेडियोथेरेपी है सर्जरी है यापी वो चल रही है लेकिन वो शरीर हो रहा है मन तो और बाहरी होता जा रहा है मन तो और ही डाउन में जा रहा है क्योंकि एक तो बीमारी की उसको बहुत ज्यादा दुख है उसको ट्रीटमेंट की वजह से भी बहुत कुछ हो रहा है उसको गेस्ट्राइटिस होगा उसका बहुत सारा मन खराब होगा अब पेन होगा तो उसके लिए उसको क्या है कि अपने मन को सशक्तिकरण करने के लिए पेलेटिव थेरेपी, जैसे कि उसको आस पास के लोग कनेक्ट करें उससे बात करें उसके मन को हल्का करें या उसके मन के जो उसको मन के अच्छा लगता है जैसे उसको गार्डनिंग पसंद है तो वो गार्डनिंग करें या उसको पसंद है कि वो अच्छी अच्छी बुक्स पढ़े तो बुक्स पढ़े क्योंकि उससे उसका मन ही लोगा। और सबसे बेस्ट रहता है कि वो भगवान से जुड़े क्योंकि वो मन की बात अगर किसी को बताता है तो नहीं बता पाएगा पूरी पूरी बात तो वो लेटर लिखे गॉड लेटर टू गॉड जैसे भगवान के नाम चिट्ठी लिखे अपने मन के मन को हल्का करें और मन को शक्तिशाली बनाने के लिए कहीं ना कहीं उसको अपने हायर से जुड़ना ही होगा और जो कहते हैं ना कि दुनिया में सबसे ही अपने से हायर तो वो भगवान ही है जो हर पल, हर पल के साथ जैसे वो में गया, तो उसके कि भाई वो किसी उसके मूर्ति से जुड़े या वैसे जुड़े अपनी भावनाओ से भगवान से जुड़े और उन भावनाओं को शक्तिशाली बनाए यहाँ तक की मैं तो मेरे मरीजों को यह भी कहती हूँ कि आप ऑपरेशन थिएटर में भगवान को लेके जाएं और डॉक्टर फिजिकल देखें लेकिन भगवान से कहें कि आपको ही मेरा ऑपरेशन करना है आप ही आएंगे मेरे पास <laughs> और ऑपरेटिव पीरियड में भी वो यही कहे कि दवाइयां भले मेरे तन को ठीक करेंगी लेकिन हे ईश्वर हे परमात्मा आप मेरे मन को संभालो मेरा मन तो आप ही ठीक करोगे क्योंकि मन की दवा डॉक्टर्स के पास नहीं है हम डॉक्टर से हमें पता है मन के लिए क्या दिया जाता है कुछ नहीं है नथिंग मन को शक्तिशाली तो हमारे रिलेटिव्स हमारी आस्था और हमारा जो जो कह दें भगवान ईश्वर अल्लाह वही कर सकते उसी को हम हर्ष साथ रख सकते हैं जी डॉक्टर कृष्णा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत सुंदर विचार आपने व्यक्त किया थैंक यू और इसके साथ एक आखिरी सवाल ले लेते हैं इन्हीं का है, आशा भाटी टिप्स बताइए कैसे वो डर से दूर रहे क्यूँकी एक बार कैंसर हो जाता है तो घर वाले और पेशेंट दोनों ही डर जाते हैं तो वो डर से कैसे वो बाहर निकलता <laughs> ये दो नॉर्मल फिजोलॉजिकल इमोशन है फियर आता ही है थोड़ा इसीलिए इसको कहा जाता है एफ ई ए आर एफ ई ए आर का अर्थ है फॉल्स एविडेंस अपियरिंग रियल ज्यादातर डर हमारे रियल नहीं है पर हम उसको अंदर कर देते हैं कि ये डर है और उसके कारण हमारे में चेंजेस आते हैं क्योंकि टाइम हो गया मैं उसको शॉर्ट कर रहा हूँ उसको रिप्लेस करना पड़ेगा कोई भी इमोशन अगर नेगेटिव वाला आता है हमें उसको रिप्लेस करना पड़ेगा बाय पॉजिटिव तो फियर का रहता है हिम्मत आशा करेज प्यार तो खुद को वो प्यार करे मैं हमेशा कहता हूँ जो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है इल का अर्थ क्या है इल यानी आई एल एल इल का अर्थ बीमारी पर इसको डॉक्टर बर्नी सीगल ने जो सर्जिकल अंकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने किताब लिखी लव मेडिसिन मेरेकल उन्होंने लिखा इल का अर्थ है आई लेक लव लव एक पावरफुल हीलिंग इमोशन है जब मैं अपने को प्यार करूंगा आई लव माय सेल्फ। आई लव यू इवन कैंसर सेल्स हैं उससे भी डरे नहीं घबराए नहीं उसको भी नेगेटिव नहीं बोले ओके यू आर देयर बट आई लव यू सब ठीक हो रहा है अपने पॉजिटिविटी को बढ़ाते जाएं लव को बढ़ाते जाएं तो डर कम होता जाएगा खुद ही कम होगा जब मैं अपने को रोज़ प्यार करूँगा तो मेरा जो नेगेटिविटी है वो अपने आप कम हो तो जब ट्रीटमेंट कराएं जब देने लेने जाएं उस समय अपने को प्यार करें आई लव यू आई लव यू यू आर सो गुड आई एक्सेप्ट यू तो ये चीज़ें उसको हील थैंक यू डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया फियर का सही अर्थ क्या है वो आपने बताया फॉल्स एविडेंस रियल तो चलिए इस चीज को अगर आप क्लियरली समझ गए होंगे कि डर क्या चीज है और उससे कैसे मुक्त होना आसान है जब आप इस चीज को समझ जाएंगे तो निश्चित तौर पर आशा जी ने फिर से रिप्लाई किया थैंक यू सो मच वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन नाइस डेफिनेशन ऑफ फ़ियर ऐसे लिख के भेजा है और बीके जी ने भी मैसेज करके आप सभी दोनों डॉक्टर को याद किया है बड़े प्यार से धन्यवाद शुक्रिया किया है चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में आशा करता हूँ आपको कैंसर अवेयरनेस पर कैंसर क्या है कैसे ठीक हो सकता है क्या क्या इसके आजू बाजू में जो चीजें हैं फियर है और परिवार वालों को क्या करना चाहिए और डायग्नोस करने के बाद भी आपको क्या क्या चीजों की केयर टेक करनी है वो सारी बातें आपको क्लियर किया है और इस एपिसोड को आप दूसरे लोगों तक भी जरूर पताइए जिनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं जा सकता है उनको ये इन्फॉर्मेशन जरूर मिले कि वो कैंसर से कैसे ठीक हो सकते हैं कैंसर को कैसे हम लोग अच्छी तरह से उसके ऊपर विजय पा सकते हैं ये सारी बातें आप इस एपिसोड के माध्यम से समझ गए होंगे तो चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में और फिर से एक बार डॉक्टर साहिबा प्रेम बसंत जी को कृष्णा जी को बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद एंड अवनीश भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आइए जाते जाते विक्रांत राय एक छोटा सा पीस जरूर गुनगुनाइए क्योंकि शुरुआत हमने म्यूजिक से की थी तो अभी म्यूजिक से एंड करेंगे ठीक <laughs> है जी, जी, जी बिल्कुल मैं आप लोगों के बीच एक छोटा सा श्याम तेरी बंसी पुकारी राधा नाम तो आइए श्याम तेरी बंसी उकार राधाना श्याम तेरी बंसी उ करे मीरा को यू ही बजना सांबरे की बंसी सांब रे की बंसी को बजने से कहा राधा का भी श्याम वो तो मेरा का भी श्याम राधा का भी श्याम वो तो मेरा काभि श्याम श्याम तेरी बंसी श्याम तेरी बंसी श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा ना मेरा कभी भी श्याम तो राधा कभी श्याम मेरा कभी भी श्याम तो राधा कभी श्याम थैंक यू विक्रांत जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका और फिर से एक बार डॉक्टर कृष्णा जी को वी के अवनीश जी एंड विक्रांत जी और जयश्री जी और सारण्य जो हमें रितु तो अग्रवाल जी को आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल करते हैं आज के इस एपिसोड तो चलिए आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं इस वादे के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा जय हिंद जय भारत ओम